आपदा प्रबंधन के बारे में डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में काफ़ी बातें हम लोग डिजास्टर के बारे में इस कार्यक्रम के माध्यम से सुनते हैं सुनाते हैं और कुछ प्रैक्टिकल अनुभव भी हम सुनते हैं तो आज जरा कुछ नई बातें हम सुनेंगे शेफाली जी से शेफाली जी चेन्नई में एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं बहुत ज़्यादा उनका इंटरैक्शन होता है यूथ के साथ और अलग अलग टॉपिक्स पर इनकी बातचीत होती है हर टॉपिक पर इनका अच्छा ही पकड़ है तो आज हम उनके द्वारा की, की गलतियों आपदाएं तो आप सभी की तरफ से शेफाली वेदा का बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू रमेश जी मुझे खुद को भी बहुत अच्छा लगा शायद में काफी बार आपके साथ आ चुकी हूँ और बातें कर चुके हैं हम लोग अच्छा लगता है जब हम लोग बिल्कुल चीजों के बारे में बातें करते हैं जिससे सारी इंसानियत अफेक्ट हो रही है एंड आई इम्प्रेस्ड कि डिजास्टर मैनेजमेंट सुनने में तो काफी आसान सी बात लगती है कि डिजास्टर हो गया और उसे मैनेज नहीं किया गया डिजास्टर हो गया क्योंकि पहले मैनेजमेंट नहीं हुआ बट इम्पोर्टेंट ये है कि रियल इश्यूज क्या है कॉजेस क्या है तो आज मैं उन्ही सब चीजों के बारे में बात करूंगी जहां में इंसान और इंसानियत ह्यूमन नेचर ह्यूमन के लालच को इसके लिए जिम्मेदार बताऊंगी <laughs> शेफाली जी बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुनकर और मुझे लगता है कि हमारे श्रोता भी इस बात को सुनने के लिए जरा उत्सुक होंगे और अपने रेडियो सेट का वॉल्यूम थोड़ा सा हाई करके रखे हैं ताकि कुछ नई बातें उनको सुनने को मिले कि मनुष्य की कमियों के कारण किस तरह से आपदाएं आती हैं वो बातें आप बता रहे हैं जी जी इंसान अपने लालच के कारण बहुत सी ऐसी चीजें कर बैठता है जिसके इम्पैक्ट नेगेटिव या पॉजिटिव कैसे होने वाले हैं हमारे ऊपर इंसानों के ऊपर या नेचर के ऊपर क्योंकि देखा जाए तो एक इंसान ही है जो सोच और समझ सकता है जो नेचर को अफेक्ट कर सकता है नेचर से अट्रैक्ट होता है नेचर को चेंज करने की कोशिश करता है और बहुत हद तक उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश भी कर रहा है तो अगर हम बात करें कि कहाँ से ये चीज शुरू होती है डिजास्टर होता कहाँ से शुरू है डिजास्टर होता शुरू तब से है जब एक पेरेंट्स अपने बच्चों को ये समझाने में नामुमकिन हो जाते हैं समझा नहीं पाते हैं कि इंसान जो इस जमीन पे आया है या जो उनके थ्रू इस जमीन पे लाया गया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है वो उसे करना क्या है उसे जिंदगी जीना कैसे है क्योंकि देखा जाए तो बाकी जो नेचुरल चीजें हैं वो नेचुरली सारी चीजें करती है उनपे उनकी सोच का इफेक्ट नहीं पड़ता वो नेचर के हिसाब से अपने आप को ढालते जाते हैं लेकिन एक हम ही है इंसान जो कि उसके ऑपोजिट जाके भी कभी कभी, कभी काम करते हैं और जब हम किसी चीज के ऑपोजिट जाते हैं तो हम नेचुरल लॉ के अगेंस्ट जाते हैं और नेचुरल लॉ के अगेंस्ट जब हम जाते हैं तो उसके डिजास्टर्स को या उसके इम्पैक्ट को भुगतना हमें ही पड़ता है रमेश जी आप इस बात से बहुत से बहुत अच्छी तरह होंगे कि आज का जो जमाना है हम पे जा रहे हैं जी जी सही बात है आपका और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त भी इस वक्त जो इस कार्यक्रम को सुन रहे समय की मांग और आपकी जो बातें सुनने के बाद एक इशारा मिल रहा है हम सभी को कि हम सभी मनुष्य सोच विचार करके काम करते हैं और उसमें कहीं ना कहीं हम अपनी अपने अंदर की या अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए हम नेचर के जो नियम है उससे भी अलग हो जाते हैं या उसके विरोध में जाते हैं ये आप बता रहे हैं और कई बार ऐसे हुआ है और इसके साथ साथ हम लोग जानते हुए भी ये गलती करते हैं ऐसा मुझे लगता है वेरी ट्रू वेरी ट्रू अगर हम देखें तो मार्क्स स्कूल से शुरू करते हैं स्कूल में जब एक बच्चा जाता है तो वो नॉलेज गेन करने के लिए जाता है जी जी लेकिन हम नॉलेज से हटकर उसे बाकी सारी चीजों पर लेकर जाते हैं उसे इतना कॉम्पिटेटिव बना देते हैं इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव बना देते हैं कि उसका सबसे पहला डिजास्टर उस दिन से शुरू होता है कि वो अपने खुद के लिए अपने खुद के लिए एक बहुत बड़ा डेंजर बन चुका है अपने स्ट्रेस स्ट्रेस उसे आता है उसे बीमारियां उस एज पे हो जाती है जब उसे खेलने कूदने की, की उम्र होती है डिजास्टर जो मैं देख रही हूँ वो ये होता है कि उसका खुद का हेल्थ इफेक्ट होना एक छोटे से बच्चे से जो एक्सपेक्टेशन पेरेंट्स में भेजते हैं उसे नॉलेज गेन करने के लिए तो भेजा जाता है लेकिन वो एक ऐसी कॉम्पिटिशन में फंस दिया फंसा दिया जाता है पेरेंट्स की महत्वाकांक्षाओं के कारण कॉम्पिटिशन पेरेंट्स के बीच में ज्यादा बन जाती है और बच्चों के बीच में कम रह जाती है तो बच्चा एक बहुत बड़ा टारगेट बन जाता है उन लोगों का और ना चाहते भी क्योंकि ये बात तो सब मानेंगे कि पेरेंट्स जान बुझ कोई भी अपने बच्चों का बुरा नहीं करेगा लेकिन अनजाने में अनकॉन्शियसली वो अपने बच्चे को इतना ज्यादा एफेक्ट कर देते हैं इसलिए पहला डिजास्टर जो है कि हमारे यहां जो बच्चा आज की डेट में पनप रहा है जो बच्चा हम पड़ा कर रहे हैं वो खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा डिजास्टर है क्योंकि वो अनहेल्दी है और कोई भी अनहेल्दी कल्चर uh, कोई भी अनहेल्दी सोसाइटी किसी भी हेल्दी एनवायरनमेंट को तो जन्म दे ही नहीं सकती वो ये सोच ही नहीं सकती कि एनवायरनमेंट को हमें प्रिजर्व करना है कि एनवायरनमेंट हमारे इको सिस्टम है कि एनवायरमेंट हमसे इफेक्ट होता है और हम एनवायरमेंट से इफेक्ट होते हैं रवे जी आई थिंक यू वुड एग्री विद मी बहुत अच्छी तरह से एग्री होंगे कि हमारा अपने बच्चों के प्रति जो रवैया है जो व्यवहार है जिस तरह से हम उसे टारगेट करते हैं जिस तरह से हम उसे अपना स्टेटस बना के चलते हैं वो खुद पहला डिजास्टर है जो हम पैदा करते हैं थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे इस बात को तो अच्छा होगा शेफाली जी या मान लीजिए मेरा एक बच्चा है जी, जी, जी। मैंने उस बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिया पहली बात मैंने उस बच्चे को उस उम्र में एडमिशन दिया जो उसके खेलने कूदने की उम्र है यानी की मैंने दो साल में उस बच्चे को स्कूल में डाल दिया मैंने उसके लिए एक बाउंड्री बना दी कि अब मैंने उसे बताया कि तुझे यही रहना है है मैंने उसके फ्रीडम को बांध दिया उसे फ्रीडम तो है लेकिन एक एरिए तक तो मैंने उसे ये बता दिया उसके दिमाग में ये चीज मैंने ऑटोमेटिकली डाल दी कि तुम्हें जब भी कुछ काम करना है तो तुम्हारे इंस्ट्रक्शंस हमेशा बाहर से आएंगे तो मैंने उसकी सोच को तो वही खत्म कर दिया कि सोचना तुम्हें नहीं है सोचेगा कोई और तुम्हें सिर्फ करना है पहला मैंने किया कि मैंने उसे इस एक ऐसी उम्र में स्कूल में भेज दिया जो उम्र उसके स्कूल जाने की वाकई नहीं थी नहीं। दूसरी चीज टीचर्स टीचर्स इस तरह से उसे टारगेट करती है कि डिसिप्लिन हमेशा फिर बाहर से देखा जाता है जब टीचर क्लास में आएगी तो बच्चा डिसिप्लिन में रहता है और जब टीचर चली जाती है तो बच्चा इनडिसिप्लिन हो जाता है और ये बात बहुत सारे लोग को मेरे साथ एग्री करना चाहिए और जो नहीं कर रहे हैं उसे शायद डिसिप्लिन का मतलब ही नहीं पता डिसिप्लिन वो होता है जो अक्सर हमारे अंदर से आता है जब हमें महसूस होता है कि हमें कहाँ पे किस तरह से व्यवहार करना है तो ये हमारा पहला है पहला डिजास्टर है कि जब हमने उस बच्चे को ही एक ऐसा बॉम्ब बना दिया जो कि आगे चलकर इस सोसाइटी के लिए इस ब्रह्मांड के लिए डिजास्टर महसूस होगा डिजास्टर माना जाएगा तो जिसे मैं शायद एक लिविंग बॉम्ब तो कहूंगी क्योंकि वो हेल्दी नहीं है हेल्दी 100 परसेंट नहीं है जो सोच नहीं सकता वो हेल्दी हो कैसे सकता है जी? मुझे नहीं लगता हो सकता है ठीक है तो पहला और किसने बनाया, उसे? ने, हमने. बनाया उसे? क्योंकि हमारा फोकस उस हमेशा एक इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ रहता है हेल्दी लिविंग हम कभी नहीं सोचते हैं हम ये नहीं मान सोचते हैं कि एक इंसान जब इस दुनिया में आता है तो उसे ग्रो करना है स्पिरिचुअली उसे ग्रो करना है खुद के अंदर हम हमेशा सक्सेस को बाहर की तरफ से देखते हैं और हमारे लिए यही बच्चा एक टारगेट बन जाता है अपनी हम खुद अपने आप देख रहे हैं रोज जी जी, जी. और मुझे लगता है कि शेफाली जी बहुत ही अच्छी बात आपने कही है और ये थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है थोड़ा अंदर जागने की जरूरत है जहां पर हम सभी लोग का एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं और सभी लोग इसी तरह से कर रहे हैं लेकिन उन्हें पता नहीं कि हम लोग किस तरह का कार्य कर रहे हैं एक बच्चे को हम लोग जो है साल के उम्र में स्कूल में भेजते हैं तो नेचुरली ये एक बड़ी आपने अच्छी बात हमारे सामने इस समय की मांग कार्यक्रम में रखी है और मुझे लगता है कि लोग इसके ऊपर सोचेंगे जरूर और सोचना भी चाहिए पहला है डिजास्टर जो कि बच्चा है दूसरा डिजास्टर तब शुरू होता है जब बच्चा एक उस में आता है, जब उसे डिसीशन लेना है कि उसे अपने, अपने किस तरह से, से लेके जाना है उसे कौन सा कोर्स देखना है यानी कि उसे अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना है या आस पास के लोगों के हिसाब से जीना है hmm. पेरेंट्स के हिसाब से जीना है टीचर्स के हिसाब से जीना है या सोसाइटी के हिसाब से जीना है जैसे की ट्रेंड होता है ना किसी भी फैशन ट्रेंड होता है कि आजकल ये कलर फैशन में है आजकल ये ड्रेस फैशन में है मुझे हंसी आती है ये बताते हुए उसी तरीके से एक ये ट्रेंड है कि आजकल मेडिसिन फैशन में है इंजीनियरिंग फैशन में है और ये हम लोग आज इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि घर घर में इंजीनियर्स है इंजीनियर्स के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है और ये क्यूँ ये क्यों ये वो बच्चे भी इंजीनियर बन रहे हैं जो शायद इंजीनियर बनना ही नहीं चाहते है वो बच्चे भी मेडिसिन में जा रहे हैं जो कि शायद मेडिसिन लेना ही नहीं चाहते अगेन उनका करियर वो एक सेकंड डिजास्टर है सेकंड डिजास्टर इसलिए है कि जो इंसान अपना करियर अपने मुताबिक नहीं चुन रहा है वो ग्लेशर के अगेंस्ट ऑटोमेटिकली जा रहा है क्योंकि वो बॉर्न ही नहीं हुआ है उस काम को करने के लिए आप एक फिश को अगर बोलेंगे कि पानी से निकलकर वो जंगल में दौड़े टाइगर की तरह तो वो तो मुमकिन नहीं है ना वो बनी ही नहीं है जंगल के लिए और हम यही कुछ अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं और ये इसके कारण हो रहा है डिप्रेशन डिप्रेशन इंसानों में जो दूसरा डिजास्टर है वो डिप्रेशन डिप्रेशन इस हद तक बढ़ चुका है कि आजकल मुझे ऐसा लगता है कि हर घर में एक डिप्रेशन का पेशेंट होगा और छोटी सी उम्र में होगा जब जब शायद उसे मैं अपने बचपन को देखती हूँ तो मुझे स्ट्रेस और डिप्रेशन के बारे में शायद पता ही नहीं था कि यह सब चीजें होती क्या है हम लोग का एक बचपन था हम लोग खुश रहते थे हमें पता था कि जो भी होगा चलो ठीक है अच्छा ही होगा लेकिन आजकल कॉम्पिटिटिव जमाने में इतना ज्यादा हो चुका है कि हम सिर्फ एक गोल को मान के जिंदगी जीते हैं हम जिंदगी जी नहीं रहे हैं हम जिंदगी घसीट रहे हैं <laughs> अपने हिसाब से नहीं दूसरों के हिसाब से सॉरी मैं यहाँ पे बहुत एक कॉमन मतलब लैंग्वेज का यूज करूंगी जो मेरे दिल से आता है क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट से कनेक्टेड हूँ बहुत ज्यादा कनेक्टेड हूँ और मेरी नजर में हर दूसरे दिन एक ऐसा बच्चा आता है जो कहता है मैम मैं अपनी जिंदगी से हार चुका हूँ करूँ क्या समझ में नहीं आता कोई मुझे समझता नहीं है मेरी रिलेशनशिप्स ठीक नहीं है और ये सब चीजें जब मैं सुनती हूँ तो मुझे शायद आज सुनामी या फ्लश जो कि अभी चेन्नई में आई थी वो सब डिजास्टर डिजास्टर नहीं लगते हैं मुझे डिजास्टर ये लगते हैं कि हम ऐसे इंसान पैदा कर रहे हैं जो आगे जाकर इस सोसाइटी के लिए इस वर्ल्ड के लिए ऑन लास्ट यूजफुल नहीं होने वाले है चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो और मैं इंसानों के प्रोडक्ट की तरह ही देखती हूँ क्योंकि आज कल यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस एक प्रोडक्ट है तो डेवलप कर रहे हैं ना सही बात है तो वो अगर वो सही नहीं है तो बाकी चीजें कैसे सही हो सकती है तो हम एक्सटर्नल डिजास्टर्स को देखने से पहले बहुत जरूरी है कि हम खुद के अंदर छाक कर देखें कि हम पेरेंट्स कैसे हैं और हम अपनी जिंदगी के साथ करना क्या चाह रहे हैं या हम हमारे बच्चों के साथ करना क्या चाह रहे हैं दूसरा डिजास्टर तब शुरू हो जाता है जब बच्चे डिसीशन खुद नहीं लेते हैं बच्चों का डिसीजन कोई और लेता है जो पेरेंट्स किसी चीज में सक्सेस नहीं हो पाते हैं वो अपना डिसीशन अपने बच्चों पर ला देते हैं कि भाई मैंने जिंदगी में ये नहीं किया क्योंकि मुझे ये प्रॉब्लम थी तो चलो अब तुम कर लो <laughs> <laughs> है है होता है ये ऐसा ऐसा होता होता मुझे नहीं पता आपने देखा या नहीं देखा लेकिन यकीन कि मैं क्योंकि इतना साथ करती हूं, से हूं, से हूं, लेवल पे भी कनेक्टेड हूँ तो मुझे कभी ऐसी आती है की अगर मैं कुछ नहीं कर पाई तो मैं कैसे उम्मीद कर सकती हूँ कि मेरी बच्ची कर लेगी वो वो खुद अपने आप में एक अपनी एनर्जी लेके पैदा हुई है अपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके पैदा हुई है वो एक अलग सोल है तो मैं उसे अपनी तरह से कैसे बना सकती हूँ तो ये जब कोई कहता है ना हाँ अभी हुआ है कैसा लगता है तुम्हारे अपने पापा जैसा या मम्मी जैसा लगता है भाई छोड़ो उसे किसी की तरह नहीं लगना उसे सिर्फ खुद की तरह लगने दो जस्ट लेट इंगट ही इज लेट इन बी वॉट इज मतलब बड़ी हंसी की बातें लगती है नॉर्मली अगर आप बहुत सारी चीजें देखें तो जिंदगी में जोक्स हम खुद ही पैदा करते हैं <laughs> तो डिजास्टर तो इंसान से बड़ा डिजास्टर कुछ नहीं है तो उसे खुद को मैनेज करने की जरूरत है डिजास्टर मैनेजमेंट मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा था जब आपने सुबह मुझे बोला शिफालिम हम डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में बात करना मुझे लगा बहुत अच्छी बात है क्योंकि इंसान से बड़ा डिजास्टर तो मुझे आजकल कोई दिख नहीं रहा है चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लो किसी एनजीओ को ले लो या फिर पोलिटिकल पार्टीज को ले लो सब डिजास्टर करने में लगी हुई है मैनेजमेंट कहाँ हो रहा है बस <laughs> बहुत ही अच्छी बात है आप बहुत ही अच्छी तरह से बता रहे हैं कि डिजास्टर हमारे इंसानों पर जास्ती हो रही है और हम लोग एक दूसरे को डिजास्टर करने के पीछे लगे हुए हैं एक दूसरे पर अपनी अपनी बात थोपने पे लगे हैं आप करिए आप करिए ऐसा करिए ऐसा करिए हम लोग ऐसे ही करते रहते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग हर व्यक्ति का यूनिक जो क्वालिटी है यूनिकनेस जो है उससे दूर होते जा रहे हैं ये आप बातों से मुझे लग रहा है और यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक उसके बाद फिर से आपसे जुड़ेंगे बहुत ही प्यारा संगीत हम सुनाने वाले हैं हमारे दोस्तों को और मैं चाहूंगा कि आपको अगर इस कार्यक्रम को सुनने के बाद कुछ बातें आपके मन में उभर के आ रहे है तो जरूर आप एस कर सकते हैं चौरानवे इस नंबर पर आप अपना नाम और मैसेज जरूर लिख के भेजे हमें बहुत अच्छा लगेगा और अगर कुछ सवाल हो तो अगले एपिसोड में जरूर इसको कंटिन्यू करेंगे आपका नाम और मैसेज पढ़कर हम शेफाली जी से बात करेंगे इस पर तो चलिए मैनेजमेंट में में अगर प्रबंधन आपको भी कोई विचार आ रहा है तो जरूर हमारे साथ मैसेज भी कर सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हुए बहुत ही खूबसूरत गीत आप सबके लिए आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो रेडियो माधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम पर समय की बात सुनते रहो नमस्कराते रहो ला ला ला ला ला ला ला ला, ला ला ला ला ला ला ला ला ला जीवन के दिन छोटे सही हम भी बड़े जुवाले कल की हमें फुर्सत कहाँ सोचे जो तो हम मत वाले जीवन के दिन छोटे सही हम भी बड़े दिल कल की हमें फुर्सत कहा सोचें जो हम मत वाले यही चार पद हैं आगे है क्या किसने जाना जीना जिसे आदान वो इनमें ही मौज मना ले कल की हमें फुर्सत कहा सोचे तो हम मत वाले जीवन के दिन छोटे सही हम भी बड़े दिल वाले कल की हमें फुर्सत कहाँ सोचे जो हम मत वाले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 नमस्कार आप सुन रहे, और बातचीत हो रही है डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में तो आइये जैसे की पहले चरण में हमने देखा की एक बच्चे के ऊपर हम जिस तरह से अपनी बात थोकते हैं और बच्चे की उम्र दो साल के होने पर उसको खेलने का उसका उम्र है तो हम वहां पर उसे स्कूल भेजते हैं तो इस तरह से धीरे धीरे करके हम लोग उसका करियर तक भी ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा बने हम उसका करियर को डिसाइड कर रहे हैं जबकि बच्चा काम करने वाला बच्चे को लाइफ जीना है उसको करियर अपना फ्रेम करना था लेकिन उसका करियर को फ्रेम कर दिया तो ये बातें कहीं ना कहीं इंसानियत के तौर पे डिजास्टर हो रहा है इंसानियत के रूप में डिजास्टर हो रहा है आगे हम लोग शेफाली जी से बात करेंगे कि और कौन कौन से डिजास्टर है जहां पर हम लोग बहुत पीछे हो रहा है बाहरी चे देख रहे हैं उसको ठीक करने पे लगे हैं लेकिन आंतरिक रूप से हम लोग को ठीक होना बहुत जरूरी है शेफाली जी तो बहुत अच्छा कहा रमेश आपने की जब तक हम सही नहीं होंगे हम सोच हमारी सोच सही नहीं होगी हमारा माइंड सही नहीं होगा हम बाहर के हर चीज के लिए जिम्मेदार तो इंसान ही है डिफोरेस्टेशन हो रहा है तो गर्मी बढ़ रही है ना अब माउंट आबू में भी शायद गर्मी होने लग गई होगी आजकल उतना ठंड नहीं रहता होगा जितना पहले रहता है क्यों जी जी हल्का हल्का जो है ठंडा सवेरे रहता है बाद में तो गर्मी शुरू हो जाती है नौ बजे के हाँ, तो ये ये ये ये कारण क्यों क्यों हो रहा है ये ऐसा क्यों हो रहा है किसकी महत्वाकांक्षा है किसके कारण हो रहा है ये डिजास्टर ये से आप क्या बोलेंगे हम नेचर के साथ खेल रहे हैं हम नेचर को इस तरह से टॉर्चर कर रहे हैं कि वो अब खुद अपने आप में मतलब जैसा हुआ करता था उससे उसकी अपनी पहचान खो दी है नेचर ने अपनी पहचान खो दी है क्योंकि पहले कहा जाता था कि इस महीनों में ठंड रहेगा भाई स्वेटर पहन के रहता अब ये सोचने में आता है कि स्वेटर पहने कब क्योंकि ठंड है कहाँ तो नेचर का डिजास्टर हाँ ये डिजास्टर कौन मतलब मैं कभी भी ये नहीं मानूंगी की कोई भी चीजें बाहर से आ रही है मैं हमेशा ये मानूंगी की हर इंसान को अपने अंदर झाँपने की जरूरत है अपने अंदर झाके और सोचिए कि आपका इन्वॉल्वमेंट इस डिजास्टर में कितना है आपने जिस बच्चे को पैदा किया है वो बच्चे को आप बना क्या रहे हो क्या वो बड़े सोचना है पेरेंट्स तो का जो माइंड सेट है वो पहला डिजास्टर क्रिएट करता है जब उनकी अपब्रिंगिंग uh, है जिस तरह से वो अपने बच्चों को रेस करते हैं वो दूसरा डिजास्टर क्रिएट करता है तीसरा डिजास्टर तब क्रिएट होता है जब वो अपने डिसीशन उस पर डालते हैं कि भाई अब तुम्हारी जिंदगी हमारे हाथों में है हम ही कंट्रोल करेंगे तुम्हें जैसे वो इंसान नहीं हो के कोई चीज हो गया मैं बहुत कॉमन लैंग्वेज में लैंग्वेज यूज कर रही हूँ कारण भी यह है मेरी कॉमन लैंग्वेज यूज करने का कि ताकि इंसानों को अच्छे से ये बात समझ में आ जाए बात समझने के लिए ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज कर रही हूँ जो कोचिज यूज करते हैं जनरली मैं ऐसी कोई टर्मिनलॉजी यूज नहीं कर रही हूँ मैं वो बात वो लैंग्वेज में बात कर रही हूँ क्योंकि जो लैंग्वेज हम घर में आपस में बातें किया करते हैं क्योंकि उस लेक्चर का कोई मतलब ही नहीं हुआ उस बात का कोई मतलब ही नहीं हुआ जो लोगों को समझ में नहीं आए और मुझे लगता है कि आज की जितने भी अब लोग सुन रहे हैं ना मुझे उन्हें उन्हें वो खुद सोच रहे होंगे कि मैंने अपने बच्चों को किस एज में भेजा था स्कूल और क्यों भेजा था तो सोच रहे होंगे ये जो बाकी बात मुझे समझ में आती है डिजास्टर की रमेश जी वो ये है कि पैसा पैसा मनी माइंडेड इकोनॉमिक मिक ग्रोथ एक्नॉमिक ग्रोथ लोगों को ग्रोथ लगती है लेकिन मुझे डिजास्टर लगता है डिजास्टर uh, मुझे इसलिए लगता है कि जब आप इकोनॉमिक ग्रोथ कहीं दिखाते हो तो कहीं ना कहीं आप किसी और चीजों को नजरअंदाज करते हो जी कैसे ये? जब नजरअंदाज इस तरीके से करते हो कि जब आप इकोनॉमिक ग्रोथ पर काम करते हो तो कुछ ऐसी चीजें आप कर रहे हो जो कि सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ देगी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं देगी हेल्थ नहीं देगी आप आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ क्योंकि कोई भी चीज करने के लिए अगर आप ऐसे कोई चीज कर रहे हैं जिस पे आपका सिर्फ एक सिंगल फोकस है किसी भी किसी भी तरीके से किसी भी तरीके से बस मुझे इस चीज को अचीव करना है एक वर्ल्ड कंपटीशन चल रहा है कि कौन सी कंट्री कहाँ पे खड़ी है कौन सी कंट्री का आ, मतलब करेंसी किस रेंज पे पहुंच रहा है एक कॉम्पिटिशन जो चल रही है ना आपस में वो पैसे को लेकर ही तो है और किस बात को लेकर है बताइए आप मुझे पैसे को लेकर तो है फैसले को लेकर है ना एक डिसबैलेंस अगर हो जाता है अगर डिसबैलेंस कहीं पे हो जाता है वर्ल्ड में तो कहीं ना कहीं किसी और चीज को दबाकर आप अपने आप को उभारने की कोशिश करते हो करते हैं या नहीं रमेश जी हाँ. करते हैं तो वहां क्या आता है कि आप जब इस चीजों पे फोकस कर रहे हैं तो आप एक्सेस वहां चले जाते हैं और आप अपनी उन चीजों को खो देते हैं जिसके जो आपकी जिंदगी जीने के लिए बहुत जरूरी है जब पैसे के पीछे इंसान जाता है तो सबसे पहला लॉस उसे होता है अपने रिलेशनशिप्स का रिलेशनशिप्स का मुझे याद है मेरे मम्मी पापा काफी समय साथ में बिताया करते थे क्यों रमेश तो ऐसा ही कुछ याद आता होगा जी जी। कि हम लोग आपस में बैठ के काफी बातें किया करते थे डाइनिंग टेबल पे साथ बैठ के डिनर हुआ करता था हमेशा हुआ करता था हमेशा हुआ करता था और वो और आज के डेट में अगर आप देखें तो मदर कहीं और है बहुत से बच्चों के फादर कहीं और है क्यूँ क्योंकि पैसा कमाना इसे आप इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स नेशनल ग्रोथ ही तो मानेंगे ना राइट सही बात है हाँ तो वो जो है एक relationship loss हो रहा है तो वो डिजास्टर नहीं है क्या के लिए a disaster for the family. एक तो इंडिविजुअल को ऐसी शिक्षा दी बच्चे को इस तरह से भेजा स्कूल में जहाँ वो जा रही थी बनी नहीं थी उसका करियर को आपने डिसाइड कर लिया अब अब ये है कि उसे अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को आगे ले जाने के लिए अपनी सोसाइटी में स्टेटस को बढ़ाने के लिए बाकी चीजों को वो नजरअंदाज करता है और सिर्फ इसकी तरफ एक अंधी दौर दौड़ रहा है उसे खुद को नहीं पता है कि कहाँ जाना है रिलेशनशिप्स आज की डेट में जितने डाइवोर्सेस मैं सुनती हूँ पहले नहीं सुनने में आते थे जी जी कहा सुनने में आते तो रिलेशनशिप खत्म हुआ ना कारण क्या है क्योंकि टाइम नहीं है साथ में एक दूसरे के लिए डिस्कशन नहीं होते हैं कम्युनिकेशन नहीं होते हैं और जहाँ ये सारी चीजें नहीं होते हैं वहां तो दूरियां बढ़नी ही है तो दूरियां भी मेरी नजर में तो डिजास्टर ही है ना और बहुत बड़ा डिजास्टर है मेरे ख्याल से सोनामी से ज्यादा डिजास्टर है आज से ज्यादा डिजास्टर है क्योंकि वो तो एक बार आके खत्म हो जाता है यहाँ तो दो बार बार रोज ही झेलना पड़ता है रोज का ये डिजास्टर है आपस में एक दूसरे के साथ बनती नहीं है आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं होती है जिसका इफेक्ट बच्चों पर बहुत हद तक होता है और ये लाइफ टाइम चलता रहता है ये लाइफ टाइम चलता है ये लाइफ टाइम चलता, चलता है कि बच्चों को हम क्या सिखाते हैं बच्चों को भी हम अंत में यही सिखाते हैं कि बच्चा देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो पैसा कमाना है अगर तुम्हारी रिलेशनशिप से भी खत्म हो जाए तो डज नॉट मैटर वॉट मैटर कहते हैं की पैसा आ जाएगा तो फिर सब कुछ आ जाएगा अच्छा मुझे मुझे नहीं पता दादावे जी आपने मुझे आज एक बहुत अच्छी सी बात बताई कि बस मुझे पैसे की तरफ जाना चाहिए तो मैं सब चीजें खरीद सकती हूँ क्या मतलब मैं किसी को पैसा जाके दू बोलू की हाँ मुझे मुझे प्यार चाहिए मुझे प्यार दे दे दो दो ऐसा ऐसा नहीं होता है है है सही बात ऐसा है। impossible है। मुझे caring चाहिए caring दे दो। और खुशी की बात ये है, ये है एक अच्छी बात भी है कि बहुत सारी चीजें हम पैसों से नहीं खरीद सकते नहीं। वो अर्न करनी पड़ती है वो लाइफ की वैल्यूज है तो उसे अर्न करना पड़ता है खुद ह्यूमन बनना पड़ता है हम्बल बनना पड़ता है तभी कोई आपकी तरफ इस तरीके से होता है कि आप उसके साथ बाकी डिजास्टर्स तो बहुत सारे लोगों ने अपने साइंटिस्ट लोगों से बातें की होगी बहुत सारे लोगों से बातें की होगी क्योंकि मैं एक कोच हूँ तो मैं बहुत एक पर्सनल लेवल पे बात कर रही हूँ और बात यह है की जब मैं रिलेशनशिप सिखा कोच हूँ और मैं सेल्फ स्किल डेवलपमेंट तो यही उसी लैंग्वेज में बात करूंगी जो कि मैं, मैं सिखाती हूं या मैं देखती अनु, हूं अनुभव करते हैं जो आपके सामने हैं और जैसे कि आपने साइंटिस्ट की बात कही तो मैं आ, कुछ दिन पहले ही एक साइंटिस्ट अच्छा। के साथ मेरी बातचीत हो गई और मुझे उनको देख के बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनके दो बेटे हैं और दोनों बाहर विदेश में रहते हैं और ये दोनों मान इनके वाइफ भी है और ये भी है तो ये दोनों एजेड है और दोनों यहाँ पर है सोसाइटी में ये ये बताते कि मेरा लड़का अमेरिका में है दूसरा एक जर्मन में है और हम दोनों यहाँ पर है तो मुझे वो बड़े अच्छी तरह से सुना रहे थे लेकिन एक बात मुझे खटकी मुझे लगा कि कैसा है अभी इतना एज इनका हो गया सिक्सटी प्लस हो गया इनके साथ कोई ना कोई तो चाहिए न और दोनों बच्चे जो है फॉरन में सेटल है और ये सिर्फ फोन पे बात होती है और कुछ नहीं है अनकंफर्ट लग मेरा वो ऐसे बता रहे है जैसे कि मेरा उसके अंदर क्या गुजरती होगी अकेले <laughs> में मियाँ बातें करते होंगे okay? <laughs> मेरे परिवार की बात बताती हूँ रविशी जब ये बात शुरू हुई हुई है तो अपने परिवार की ही बात बताती हूँ मेरे अपने ही बहुत क्लोज रिलेशन में नाम नहीं लूगी पता नहीं रेडियो वहां तक पहुंच गया तो घर में मेरे लिए डिजास्टर हो जाएगा जी जी <laughs> उनके खुद का जब बेटा अमेरिका गया तो बहुत ढोल पटाशे के साथ भेजा गया ये बहुत समय पहले की बात है जी. तो बहुत खुशी की हाँ बेटा अमेरिका अमेरिका तो मेरे लिए सबसे बड़ा डिजास्टर बन चुका है हिंदुस्तानियों के लिए पता है आपको जिससे हर एक को बड़ी खुशी होगी मेरा बेटा कहाँ है अमेरिका में अगर तुम्हें कुछ हो गया तो वो पहुंच ही नहीं पाएगा नहीं। इतना डिस्ट्रेंस है कि पहुंच ही नहीं पाएगा तो वो बहुत खुश बहुत खुश इतना हद तक खुश की और सबको बता रही है और सारी चीजें हो रही है बातें हो रही है ठीक है आज आज पंद्रह बीस सालों के बाद उसकी ये हालत है क्योंकि उनका एक ही बेटा था उसकी ये हालत है कि वो एक दिन नहीं जाता है जब वो रोती नहीं है वो ये नहीं कहती है कि काश वो यहीं रह जाता काश वो यहीं रह जाता। ये ये मैं है कि, कि, कि डिसीजन कुछ ऐसे होते हैं जो हमें शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म सोच के लेने चाहिए सही कि, कि अगर हम, हम हमें जरूरत है तो वो कब पहुंच पाएगा हमें जरूरत है तो वो क्या हमारे पास रहेगा हमें वो पैसा तो भेज देगा पैसा खूब है डॉलर बरस रहे हैं अगर बात करूं पैसों की तो और कोई कमी नहीं है नहीं। किसी भी चीज की कमी नहीं है सोसाइटी में स्टेटस है पैसा है कार्स है कार नहीं बोल रही हूँ कार्स है नहीं। लेकिन नहीं है तो अपना बेटा नहीं है एक जो इमोशनल टच होता है वो तो वही दे सकता है ना मुझे नहीं लगता कि कार से हमें वो इमोशनल टच मिल सकता है <laughs> है, न, है ना तो वही है वही है कि जिस चीज के लिए खुश आप उस वक्त हुआ करते थे कि आपको बता रहे थे बड़े खुश होकर हो आज वो हालत है कि आप खुद चाह रहे हो कि वो आ जाए लेकिन अब वो नहीं आ रहा है अब वो नहीं आ रहा है तो यहाँ सब कुछ होते हुए भी किसकी तरफ जब मैं डिजास्टर की बात कर रही थी ना कि पैसा आ गया तो पैसा डिजास्टर नहीं है आदमी की जो महत्वाकांक्षा है ना वो डिजास्टर है कि हम किसको लेने के लिए क्या चीजें खो रहे हैं एक चीज़ मैं हमेशा कहती तो चीजें दावा दी है ना सही बात है। सारी चीजें दावा लगा, लगा दी आपने अपने हेल्थ को रिलेशनशिप को अपनी मोहब्बत को अपने परिवार वालों को सारी चीजों को दावा पे लगा दिया ठीक है और एक वक्त ऐसा आता है कि आप अपने सारे पैसे देकर भी अपने लिए हेल्थ नहीं खरीद सकते अपने लिए रिश्ते नहीं खरीद सकते अपने लिए प्यार मोहब्बत नहीं खरीद सकते अपने बच्चों को अपने तक नहीं ला सकते क्योंकि जब उन्हें आपकी जरूरत थी तो आप उनके साथ नहीं थे तो वो वो रिलेशनशिप हुआ ही नहीं ना वो बॉन्डिंग ही नहीं हुई है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जब वो बॉन्डिंग आपने उस वक्त क्रिएट ही नहीं की तो आज आप एक्सपेक्ट कैसे करोगे जैसा वो वैसा काटोगे तो डिजास्टर तो उस दिन से शुरू हुआ और आज तक चल रहा है लेकिन हम इसको डिजास्टर मान ही नहीं रहे हैं हम ये कैसा कनेक्शन है रहा? में जी, मुझे समझ नहीं आता की बाकी लोगो से तो कनेक्ट हो रहे हैं लेकिन अपनो से ही दूर हो रहे हैं ये तो डिजास्टर ही है ना क्या कहेंगे आप उसे शेफाली जी बहुत अच्छी बातें आप जो है दिल तक छूने वाली बातें आप कह रहे हैं और एक बहुत ही गहरी बात आपने हमारे सामने रखी है और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो इस समय की मांग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं हर बार हम लोग बातें करते थे पर्यावरण की या फिर कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं वहाँ की बातें लेकिन यहाँ हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर हम यहाँ हमारी जो मानवता है वो कहाँ पर जा रही वो चीज़ें सामने उभर कर आ रही हैं और बहुत सारे लोग इस बात को सुनने के बाद सोचने पर मजबूर होंगे और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त भी सोच रहे होंगे और मैं चाहूँगा कि आपके मन में किस तरह के विचार आ रहे हैं हमारे दोस्तों से मैं यही कहूंगा कि आप जरूर मैसेज करें चौरान पंद्रह या फिर आप फोन कॉल करके रिकॉर्ड भी कर सकते आप सुन रहे हैं कार्यक्रम समय की मांग चलिए आगे बढ़ते हुए एक और छोटा सा ब्रेक उसके बाद फिर से हम शेफाली जी से जुड़ेंगे और सुनेंगे कुछ और बातें आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो रेडियो मोदन पॉइंट फोर सुनते रहो मस्क कराते रहो sem nada ja, a ega को फोन नंबर देना मैं तेरा प्रॉब्लम करता, करता <laughs> मुस्कुराते रहिए दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हम बात कर रहे हैं शेफाली वेदा जी से चेन्नई से वो हमारे साथ कनेक्ट है और बात कर रही है डिजास्टर के बारे में और मानव यानी मनुष्य का जो जीवन है किस तरह की आपदा प्रकट कर रहे हैं अपने चलन से अपने विचारों से और किसी एक मुद्दे को या एक जैसे कि पैसे की बात हो या फिर अपने स्टेटस की बात हो या अपनी शान की बात हो उसे पाने के लिए बाकी जो उसके जरूरत की चीजें हैं जो उनको रोज की बातें जो उनके जीवन में होनी चाहिए उनसे बिल्कुल दूर है इस बात पर हम लोग चर्चा कर रहे थे और बहुत ही अच्छी बातें सामने आ रही थी जैसे कि हम लोग अपने सोसाइटी में लाम शाम के लिए अपने बच्चों की जो खुशी है या जो रिलेशनशिप है हम बहुत लंबे समय तक क्लिक हो देते हैं और शायद उस समय हम लोग को जब ज़रूरत होती है कि मेरे पास मेरा बेटा हो बहू हो तो शायद उस समय हमारे पास कोई नहीं रहता लेकिन बेटे और बहू ने जो पैसे भेजे हैं गाड़ी भेजे हैं वो चीजों से हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर बात रुक गई है तो चलिए आगे बढ़ते हैं शेफाली जी से कि टर्निंग पॉइंट हम लोग से शुरू करें? बात तो हमारे समझ में आ रही है आपकी भी समझ में आ रही है तो शेफाली वेदा जी बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार आपका हाँ तो ये इशूज है ये प्रॉब्लम है ये कॉजेज है डिजास्टर के डिजास्टर को अगर हमें हैंडल करना है तो सबसे पहले हमारे परिवार में देखें हम बच्चों के लिए रेस्पॉन्सिबल है जिन बच्चों को हम इस दुनिया में लेकर आते हैं जिसे हम अपना नेक्स्ट जनरेशन कहते हैं उन लोगों को ध्यान पे रखते हुए ये सब चीजें सोचें कि डिजास्टर मोस्ट ऑफ द टाइम स्टार्ट्स फ्रॉम होम स्टार्ट फ्रॉम यू इट डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम एनी वे एल्स आपसे शुरू होता है तो आपको ये देखना है कि आपका कॉन्ट्रीब्यूशन किस तरफ है क्या आप क्रिएट कर रहे हैं या किसी चीज का डिजास्टर कर रहे हैं आप किसी चीज के लिए अच्छे है या किसी चीज के लिए बुरे है कि आपका होना किसी चीज को अच्छा कर रहा है या आपका होना किसी चीज को बर्बाद कर रहा है कि आप कैटलिस्ट किसके है आप कर क्या रहे हैं आपका जन्म किसी पर्पज के लिए होता है मुझे नहीं लगता कोई भी जिंदगी बिना पर्पज के ऊपर वाला देता है हर जिंदगी का एक मकसद होता है लेकिन मकसद हमें खुद को चूज करना पड़ता है मैं नहीं मानती कि भगवान आपको पैदा करने के बाद हर स्टेप स्टेप में आपके बारे आपके साथ बैठ आपके लिए ये सोचता है कि इसने ऐसा किया तो इसको पनिश करो नहीं ऊपर बैठा हुआ कोई भी इंसान कोई भी भगवान नहीं है कोई ये नहीं कहता कि आपने ऐसा किया है तो इसके लिए मैं आपको इस तरह से पनिश करने वाला हूँ चूज करना है हमें मैं चॉइस पे बहुत ज्यादा ध्यान देती हूँ रमेश जी जी जी आप अगर होटल पर जाते हैं तो मेन्यू को बड़े ध्यान से देखते हैं बड़े ध्यान से देखते हैं कि आपकी प्लेट में आपके प्लेट में वही चीजें आए जो आपको पसंद हो आप किसी के पसंद का खाना तक नहीं खाना पसंद करते हैं हम्म ठीक है ना सही बात है फिर आप ऐसा सोच कैसे सकते हैं कि आपका बच्चा या आपके आसपास के लोग या आपके कुछ लोग आपके कंट्रोल में रहेंगे या आप उनकी जिंदगी को गवर्न करेंगे या आप उनकी जिंदगी की ओनरशिप लेंगे तो सबसे पहला सोल्यूशन जो मैं देने वाली हूँ ये है कि राइट पेरेंटिंग हमें हर चीज की एजुकेशन दी जाती है कैसा इंजीनियर बनना है कैसा डॉक्टर बनना है कैसा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है कैसा आर्किटेक्ट बनना है ये सारी चीजों की कोचिंग दी जाती है ये सारी चीजों की एजुकेशन दी जाती है एक चीज है जो नेचर हमें देता है और हमें शायद नेचर ही सिखाता है कि पेरेंट्स कैसे बनना है जिसके बारे में कोई कोचिंग कोई सिखाया नहीं जाता किसी को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज वो जरूरत है आज इसलिए जरूरत है कि वॉट इज राइट पेरेंटिंग आप कोई भी चीज अगर आज एक बीज भी मैं बोती हूं ना तो मैं उसे नरिश करती हूं उसे नर्चर करती हूं उसमें फर्टिलाइजर डालती हूं और मैं ये सोचती हूँ कि वो जो पेड़ मेरा बनेगा वो कुछ समय तक तो मुझे फल दे है ना जब मैं उस उन सब चीजों के लिए ऐसा सोचती हूँ तो मैं अपने बच्चे को वैसा नजरअंदाज कर सकती हूँ मैं उसके बारे में क्यों नहीं सोचती हूँ कि वो किस तरह से नरिश हो किस तरह से उसकी अपब्रिंगिंग हो कितना मेरा टाइम उसे चाहिए कितना हमें एक दूसरे के साथ वक्त बिताना चाहिए ये सारी चीजें मैं कहा सोचती हूँ नहीं सोचती मैं नहीं। मेरे लिए इम्पोर्टेंट रह ही नहीं जाता है ये मेरे घर में अगर कोई गेस्ट आता है ना तो मैं बड़े ध्यान से उसके लिए सारी चीजें करती हूँ क्यों क्योंकि मेरी एक रेपुटेशन होगी क्योंकि मेरे खाने की तारीफ होगी <laughs> है ना क्योंकि भाई मेरा हसबेंड ये भी तो सुना है ना सुनने में आया कि भाई मेरा हसबेंड बड़ा खुश होगा किसी दिन अपने बॉस को बोलेगा घर आइए खाने के लिए चाहता क्या है बदले में <laughs> प्रमोशन ठीक <laughs> है ना <laughs> <चेगा। laughs> प्रमोशन तो वो वहां तक मैं इतना सोच लेती हूं वहां तक मेरा हस्बैंड सोच लेगा वहां तक हसबेंड वाइफ सोच लेते हैं प्रमोशन रेपुटेशन ए गोल सक्सेस सक्सेस एज ए पेरेंट इज इंपॉर्टेंट हाउ टू बी ए सक्सेसफुल पेरेंट हाउ डू यू डेवलप में बच्चों को हमेशा प्रोजेक्ट मान के चलती हूँ जो लाइफ टाइम का प्रोजेक्ट है जब तक आप जिंदा हो वो प्रोजेक्ट आपका है। mm -hmm. आपने अपने बच्चों को हाथ पकड़ के चलाना है, जब उसे है उसके साथ रहना है, जब उसे है लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हमेशा उसके साथ रहो ताकि उसकी growth और उसकी उसकी जो progress है वही रुक जाए mm -hmm. तो पहला पहला सोल्यूशन ये है कि पेरेंटिंग क्लासेस डिजिटल इंडिया इंडिया इज इंडिया इज नॉट डिजिटल डिजिटल कंट्री इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री ठीक है तो डिजिटलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो डिजिटलाइजेशन की अगर हम बात करेंगे तो वो तो हमारे रूट्स में है नहीं ना बिकॉज वी आर एन एग्रीकल्चरल लैंड हम धरती से कनेक्टेड लोग हैं हम उन कैसे सकते हैं हम धरती से कनेक्टेड है तो हमें उसी चीजों के बारे में सोचना चाहिए ना डिजिटल तो इंडिया मुझे कभी समझ में नहीं आया नहीं। तो जब हम हमारे हमारे देश में छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन है देखते क्या है ये मुझे यहाँ बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे नहीं लगता वो कुछ भी उन चीजों पर ध्यान देते हैं या वो चीजें देखते हैं जो उनके काम किए और मुझे नहीं लगता उस उम्र में उन्हें फोन लेने की जरूरत भी है लेकिन पेरेंट्स के लिए बहुत स्टेटस सिंपल हो जाता है भाई मेरी अपने बच्चे को आज एप्पल दिलाया तो वो सीरीज भी होती है मुझे याद ही नहीं है वो सारी चीजें है तो सबसे पहली चीज है राइट पेरेंटिंग पेरेंट्स को बताए पेरेंट्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से उन्हें अपने बच्चों की परवरिश करनी है कितना किस तरह से किस टेक्निकारी अपने बच्चों को पता नहीं क्यों नहीं सीखते हैं पहला है राइट right पेरेंटिंग दूसरा है फ्रीडम फ्रीडम इंपॉर्टेंट है मुझे नहीं लगता कभी कोई फ्रीडम फ्रीडम देने से कोई बिगड़ता है जब आप किसी भी चीज को बांध के रखते हो ना बांध के रखते हो तो वो आजाद होने की कोशिश करता है ये मेरा खुद का अनुभव है ये मैंने खुद, खुद ने देखा है हमें फ्रीडम पूरा मिला था और हम इस बात को ध्यान रखते थे कि हम कोई ऐसा काम ना करें जिसके कारण हमारा दिया हुआ फ्रीडम हमसे छीन लिया जाए यू गेटिंग द पॉइंट रमेश जी लेकिन वो बच्चे भी मेरे वो लोग भी देखे जिन्हें फ्रीडम एकदम नहीं दिया जाता जिनपे ट्रस्ट उनके अपने पेरेंट्स ही नहीं करते और अपने बच्चों को इस तरह से नजर बंद करके रखते हैं इस तरह से नजर बंद करके रखते हैं कि वो अपने हिसाब से कुछ सोच ही नहीं पाते कुछ कर ही नहीं पाते चोरी छुप उन्हें चीजें करनी पड़ती है तो वो है फ्रीडम दूसरी चीज यह है कि जितना फ्रीडम चाहिए उन्हें उतना दीजिए हमने 20 साल पहले अपनी जिंदगी बिताई थी और आज की डेट में अगर उसी तरीके से हम अपने बच्चों को पालने की कोशिश करेंगे तो वो तो गलत हो गया ना सही बात है चीजें बदल गई है हमने सीख हमें उस तरह से तो हम ये ऐसे मान सकते हैं कि जो परवरिश हमारे पेरेंट्स ने हमारी की है वही परवरिश उसी तरीके से उसी टेक्निक्स के साथ हम करें भाई हमने तो रेडियो और टेलीविजन के जमाने में जिए कंप्यूटर नहीं देखा था ना हम लोग जब बच्चे थे नहीं देखा था नहीं देखा था तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते है कि अभी वो सारी चीजें बच्चों से छीन ली जाए बच्चों को दी जाए फ्रीडम दिया जाए लेकिन बच्चों को साथ में ये भी बताया जाए कि इसके बेनिफिट्स क्या है इसके मेरिट्स क्या है उसके डिमेरिट्स क्या है बजाय इससे ही बच्चों से कोई चीज छीनी जाए यह बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके आपको फायदे क्या है और इससे नुकसान क्या है अब चूज आपको करना है अब चूज आपको करना है कि आप किस तरीके से इसका इस्तेमाल करने वाले हो तो दिस इज फ्रीडम और यकीन मानिए यह मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है मैं खुद एकमा हूं ये मेरा और उसका है कि जब आप एक लिमिटेड फ्रीडम अपने बच्चों को देते हैं तो वो खुद बहुत केयरफुल हो जाता है, है तो बनाकर रखना है बच्चा वही गलत राह पे जाता है जहां पे बाउंडेशन बहुत ज्यादा होते हैं जहां पे कंट्रोल बाहर से होता है जहां पे बच्चों को समझाया नहीं जाता बच्चों को बताया नहीं जाता तो ये इस डिजास्टर से दूर रहिए कि आपका बच्चा कोई एक ऐसी गलती कर बैठे आपसे छुपकर और आपको बताए नहीं जिसके लिए आप जिंदगी भर अपने आप को कसूरवा जाने तो वो मेरे ख्याल से फैमिली के लिए बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाएगा रेनिंग तो फैमिली आप समझ रहे हैं मैं किस तरफ इशारा कर रही हूँ जी जी. हर स्टेज पे आपके बच्चे पर आपको इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि वो कुछ गलत नहीं करेगा क्योंकि आपने उसे सही रास्ते दिखाए हैं और बच्चों को आप पे इतना ट्रस्ट होना चाहिए इतना ज्यादा ट्रस्ट होना चाहिए कि उसे ये पता हो कि मुझे हर चीज अपने पेरेंट से मैं शेयर कर सकता हूँ क्योंकि वो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं मेरा साथ देंगे और मुझे मैं वो गलती करने से बच जाऊंगा जो कि शायद मेरे लिए जिंदगी भर के लिए एक सजा बन जाएगी शेफाली जी बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो पेरेंटिंग की आप बात कर रहे थे माँ बाप के और बच्चों के बीच में जो वार्तालाप है वो बहुत कम हो गया है जिसके वजह से मुझे लगता है कि आप वही बात इसमें बता रहे हैं वही बता रही हूँ जनरेशन गैप नहीं मानती हूँ जनरेशन गैप तो होता ही है ना वो तो ऑब्वियसली होगा सही बात है वो तो जो पहले था वो आज नहीं है तो वो जनरेशन गैप तो है लेकिन उसको आपको किस तरह से क्रॉस करना है उस उस डिस्टेंस को आपको किस तरह से पार करना है ये शुरुआत तो पेरेंट्स को करनी पड़ेगी ना सही बात है हाँ हाँ पेरेंट्स को करनी पड़ेगी मैं तो ये मानती हूँ कि बच्चा आपका जो बच्चा आपके हाथ में दी हुई एक वो नियमत है वो एक गिफ्ट है जिसे आप इस दुनिया के लिए बहुत बड़ा एसेट बना सकते हो या फिर आप उसके उसको एक ऐसी परवरिश दे सकते हो जो कि दुनिया के लिए मतलब एक हाई हाई बन जाए एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ पर गांधी जी, जी भी लीडर थे गांधी जी भी लीडर थे ना हाँ, हाँ. और हिटलर भी लीडर थे <laughs> हिटलर भी लीडर थे दोनों लीडर थे अपनी अपनी जगह लेकिन कोई माँ कभी ये नहीं बोलेगी कि मेरा बेटा हिटलर जैसा लीडर बने सही बात है हाँ नहीं बोलेगी गांधी जैसे के लिए गांधी के लिए कुछ हद तक बोल सकती है मैं उनसे सहमत हूं गांधी जैसे या नहीं वो बात है नहीं यहाँ पर नहीं। लेकिन बात हम अपने वो किस तरीके से फेमस हो रहा है उसे हम रोक क्यों नहीं रहे हैं उसे हमें रोकना चाहिए या नहीं चाहिए ये सारी चीजें हमें सोचनी है तो हम ही जिम्मेदार है सब चीजों के लिए एज पैरेंट्स तो बच्चों को सही रहा अगर दिखा दी जाए और बच्चों को कुछ एज तक ये बात यकीन मानिए जो भी पेरेंट्स मेरी बात सुन रहे हैं वो ये बात मैं राइट अप करके दे सकती हूँ रमेश जी मैं साइन करके दे सकती हूँ डॉक्यूमेंट इस बात का कि पांच साल तक अगर आपने अपने बच्चों को कम्युनिकेशन में रखा अपने आसपास रखा उनसे हर बात खुल के की और उन्हें एक विश्वास में रखा उस वक्त वो एक कच्ची मिट्टी है उसे आपने जिस तरह से ढाल रहा उस तरह से ढाल लीजिए प्रोवाइडेड वो सारी वैल्यूज पेरेंट्स में भी होनी चाहिए लिख कर दे सकती है वो बच्चा अपने आप में अपने आप में एक एग्जाम्पल बनकर सामने आएगा एक एग्जाम्पल बन सामने आएगा क्योंकि ये सब चीजें मैंने की हैं खुद अपनी लाइफ में की हैं और मेरे आसपास लोगों को बताई है और ये बात मैं खुद महसूस कर रही हूँ देख रही हूँ कि आपको जिंदगी भर बच्चों के पास नहीं रहना है आप बस उसे तब तक ही साथ दीजिए जितना आप बीच को ऊपर आने तक जब आप बीच आते हैं तो तभी उतना इसका ध्यान रखते हैं ना फिर तो अपने आप ही अपनी केयर कर लेता है उसे जाओगे। आपको करने की नहीं। <laughs> <laughs> अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है की हमारे दोस्त अगर इस बात को ध्यान से सुन रहे हैं तो जो माता पिता या जो बच्चे सुन रहे हैं उन्हें ये बात का जरूर ध्यान हो कि हम अपने माता पिता को उनकी जो सम, उनका जो सम्मान है उनका जो रिस्पेक्ट है वो बनाए रखें और माता पिता को भी अपने बच्चों को जो फ्रीडम देना चाहिए उनके साथ में अपना समय देना चाहिए वो आपने बताया कि पांच से छह साल तो उस बीच अगर वो माता पिता अपने बच्चों के साथ वफादारी करते हैं उनके साथ रहते हैं तो मुझे नहीं लगता की जैसे आप गारंटी के साथ कह रहे थे की बच्चे गारंटी मैं डॉक्यूमेंट साइन कर सकती हूँ खुद में आज पाया है मैंने आस पास किया हुआ ये काम जी जी मैं कोच बाय एक्सपीरियंस हूँ मेरे लिए ये काम नहीं है नहीं। ये काम काम नहीं है मेरे लिए मेरा पैशन है ये ये ये एक आ, मतलब ये वो काम कर रही हूँ मैं जिसकी मैं करती हूँ हम लोगों के लिए वो एक आ, वो आ, वो चीज है वो भगवान की दी हुई एक वो गिफ्ट है जो वो खुद एक माँ को क्रिएटर बना रहा है भाई की आप क्रिएट करो इसे अब आप कैसा बनाते हो तो आपके ऊपर है ना You you can can make make him him a a masterpiece or you can make him a disaster. It's your choice. यू कैन मेक हिम अस्टर पीस और यू कैन मेक हिम इटर थोड़ी सी चूज करना बहुत इम्पोर्टेंट है मैंने कहा था ना कि मेन्यू में आप वही डालते हो जो आपकी पसंद की होती है तो आपकी लाइफ में भी आप वही चीजें रखिए जो आपके पसंद की हो जो आपको खुद को पसंद हो वो चीजें आपको रखने की एकदम भी जरूरत है ही नहीं जो की दूसरे लोग आपसे कह रहे है क्योंकि यहाँ अगर आपको ग्रो करना है तो आपके अपनी लाइफ में वो सारे कंपोनेंट्स वो सारे इंग्रेडिएंट्स आपकी पसंद के होने चाहिए ताकि आप अपनी जिंदगी को अपने तरीके से अपने तरीके से जी सके क्योंकि आपके जैसा ना कोई कभी था ना कभी होगा ना कोई है तो आप अपने जैसे ही बनिए आपको किसी और के जैसा बनने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि जब आप वो टारगेट रखते हो कि आपको उस जैसा बनना है तो आप हमेशा आपसे उससे नीचे रह जाते हो जब आपके पास कोई टारगेट ही नहीं रहता है तो आप अनलिमिटेड सक्सेस अचीव करते हो जब दुनिया में एरोप्लेन नहीं था तो एरोप्लेन बन गया कोई टारगेट ही नहीं था ना उसके पास उससे एक डिसीजन लेने के साथ मुझे आगे बढ़ना है वो एक डिसिप्लिन होना इंपॉर्टेंट है वो कमिटमेंट होना इंपॉर्टेंट है और ये सारी चीजें अगर हो जाएगी तो जिस जिस डिजास्टर्स की आज हमने बात की है ना राइट पेरेंटिंग के बाद राइट पेरेंटिंग हो गई फिर ये कि बच्चे को ये समझ में आ गया उसे क्या करना है अपनी के साथ दूसरा अपने हाँ लेकिन साथ में एक बैलेंस रख के चलना है बैलेंस ये की मुझे कुछ मुझे काफी हद तक वो समय भी अपने लोगों के साथ बिताना है ताकि वो लोग मुझे मिस नहीं करे जिनके लिए मैं सारा सब कुछ कर रहा हूँ जिनको मैं सारी सुविधाएं देना चाहता हूँ अगर मैं ही नहीं हूँ उनके पास तो इन सुविधाओं का मतलब जी जी। तो के, के बीच में जो डिस्टेंसेज हो रहे हैं ये सारी चीजें उपजी हमारे दिमाग से हैं, और कॉम्पिटिशन से है तो अपने बच्चों को अपने उनके जैसा रहने दीजिए वो जैसे हैं बहुत अच्छे हैं उनको अपने जैसा बनने की सारी चीजें सारी चीजें खुदा ने भगवान ने अल्लाह ने उनके अंदर डाल के भेजी हुई है आप जब किसी भी प्लांट के बीज को डालते हो तो उसे खोल के उसके अंदर कुछ आपको नहीं डालने की जरूरत है वो उनके अंदर सब अपने आप है वो अपने आप ये लेकर पैदा हुआ है उसे आपको सिर्फ नरिश करने की जरूरत है उसे साथ देने की जरूरत है उसके अंदर और इंग्रीडियंट चेंज करने की आपको जरूरत ही नहीं है दोस्त थिंग देर बाई ने वो सारी चीजें उसके अंदर खुद ब खुद है तो वो अपने जैसा तो खुद बन जाएगा उसकी उसको आपको सिफ एक सिर्फ आपके साथ की जरूरत है और किसी चीज की जरूरत नहीं है क्योंकि बाई नेचर ही इज बॉर्न टू बी वॉट ही इज गोइंग टू बी आप प्रॉब्लम वहां क्रिएट करते हो जहां आप नेचर के साथ इंटरफेरेंस करते हो बच्चा खुद अपने अपने एक नेचर है उसके साथ जब आप इंटरफेरेंस करोगे उसे उस दिशा में मोड़ने की चीज जरूरत करोगे जिसके लिए वो बना ही नहीं है ये चीज भी में बहुत ज्यादा देख रही आसपास बहुत से बच्चे हैं सुसाइड रेट इंडिया में सबसे ज्यादा है ये डिजास्टर नहीं तो क्या है सही बात है शेफा जी शेफाली जी बहुत ही अच्छी बात आपने हमें बताया है आज के समय की मांग कार्यक्रम में और हम चाहेंगे कि आपसे जुड़ते रहेंगे और इस तरह की नई नई बातें आपसे सुनेंगे भी और आज के शो में आपने जो पेरेंटिंग की बात बताई और फ्रीडम की बात बताई और उसके साथ साथ में चॉइसेस की बात आपने बताई मुझे लगता है कि ये तीन चीजें भी अगर आपके ध्यान में हमारी श्रोताओं को अगर ध्यान में आ गई हो तो वो अपने लाइफ को फ्रेम कर सकते हैं आगे बढ़ सकते हैं और कुछ हद हाँ तक जो डिजास्टर हो रहा है उसको कम भी कर सकते हैं डेफिनेटली कम हो जाएगा क्योंकि जब इंसान अपनी दिशाओं को सही कर लेगा जब उसे अपनी गलतियों समझ में आ जाएगी जब उसे ये समझ में आ जाएगा कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है या उसे क्या करना चाहिए उसकी जिंदगी का पर्पस क्या है तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें जगह पे आ गई ना एफर्ट्स hmm. करने की जरूरत नहीं होती है अगर चीजें हम शुरुआत से ही सही करें मेरा घर अगर मैं गंदा ही नहीं करूं तो मुझे सफाई करने की क्या जरूरत है ऑर्गेनाइज <laughs> <laughs> रखू ना चीजों को मैनेज पहले से ही करके चलू तो मुझे डिजास्टर होने के बाद मैनेज करने की जरूरत नहीं है इट इज वेल मैनेज ऑलरेडी शिफाली जी जाते जाते रहूँगा हाँ। हमारे दोस्त आपको सुन रहे हैं कब से आपकी बातें बहुत ही अच्छी तरह से आपने डिजास्टर मैनेजमेंट मनुष्यों के जीवन में मानवता के बारे में आपने बहुत ही अच्छी बातें शेयर किया बच्चों के और माँ बाप के बीच में जो दूरियां हो रही हैं उसको कैसे कम कर सकते हैं उसके लिए आपने तीन चीजें बताई हैं और मैं समझता हूँ कि इन बातों पर थोड़ा और विचार करके काम करने की जरूरत है और और अगले एपिसोड में कुछ बातें हम आपसे करना चाहेंगे विषय पर लेकिन अभी जाते-जाते मैं कहूंगा हमारे सभी दोस्तों को एक प्यारा सा मैसेज कोट कीजिए ताकि वो याद रखें उस बात को और उन्हें कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिले उस बात को सुनने के बाद याद रखने के बाद वैसे लाइट में चीज यह है डिजास्टर की बात हो रही है तो मैं इसी से रिलेटेड एक चीज आपको कहना चाहूंगी कि जिंदगी एक बहुत खूबसूरत सी चीज है जिंदगी एक बहुत खूबसूरत सी चीज है इसमें आपको अपने आप को खुद बनाने की जरूरत है बाहर आप क्या बना रहे हो क्या क्रिएट कर रहे हो उससे बहुत ज्यादा जरूरी है पहले की आप खुद को उस काबिल बना लीजिए कि वो चीज बनाने के लिए आपको उतनी मेहनत ना करनी पड़े कि आपको बाहर से चीजों को लाना पड़े पावर इन हैंड ज यूजलेस पावर विद इन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग तो अपने अंदर ही पावर को डेवलप कीजिए बाहर की पावर तो आज है कल चली जाएगी आज कुर्सी है कल चली जाएगी <laughs> <laughs> लेकिन अगर आप में काबिलियत है तो वो शायद कोई नहीं छीन सकता आपसे आपको किसी चोर का डर नहीं होगा आपको चेहरे पकड़ के नहीं बैठनी पड़ेगी आपको किसी वोट बैंक की जरूरत नहीं पड़ेगी <laughs> शेफाली जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात है थैंक यू रमेश जी थैंक यू जी रमेश एक चीज मैं आपको बता आपसे शेयर करना चाह रही हूँ यहाँ पर स्वागत मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि यहाँ हमने डिजास्टर्स ह्यूमन डिजास्टर्स किस तरह से क्रिएट करते हैं ह्यूमन वो बात की हमने ये बात की कि सॉल्यूशन क्या है अब अगर हम कि आने वाले एपिसोड्स में आप इन सारी चीजों को उठा लीजिए अगर कि राइट चॉइसेस आप कैसे लें क्योंकि मैंने ये तो बता दिया चूज करें सही लेकिन वो भी तो स्टेप, क्या क्या है कि आप चूज कैसे करें अपनी में हुँ, हुँ, हुँ, और मैंने कहा सही होनी चाहिए तो तो ये तो वही वाली बात हो ना, कि बच्चों को मैं नहीं चाहती कि लोग मेरे बारे में भी कुछ ऐसी बात करें की आई और बोल के चली गई की ये ये सब चीजें करे भाई ये सब चीजें करे कैसे जी इसी अगला एपिसोड जो है करेंगे और समय की मांग में ही करेंगे और हमारे श्रोताओं को मैं ये गारंटी के साथ कहूँगा कि अगले एपिसोड में हम लोग इन चीज़ों को कैसे करें पेंटिंग कैसे करें चॉइसेस कैसे हम लोग मैनेज करें फ्रीडम कैसे दे किस बात पर फ्रीडम दे ये सारी बातें हम आगे शेफ अली जी से सुनेंगे और आज हमारे साथ जुड़कर बहुत अच्छी बात ह्यूमन हैरर के बारे में बात की मनुष्य का जो जीवन है उसमें किस तरह की गलतियाँ हो जाती है कुदरत से हम लोग किस तरह से अलग हो जाते हैं और फिर कैसे उसको बनाना चाहिए उसके लिए कुछ थोड़ा सा हिंट जरूर मिला है, लेकिन आगे हम इस पर पूरी अच्छी तरह से बातचीत करेंगे और मैं कि आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े और अपना मैसेज या फोन कॉल से अपनी बात जरूर रिकॉर्ड करें ताकि हमें हमें मालूम हो कि आपको इन इन बातों पे प्रॉब्लम हो रहे हैं यहाँ यहाँ आप काम करना चाहते हैं या इस विषय पर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो चलिए शेफाली वेदा जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए समय की मांग में अगले एपिसोड में हम जो जो बातें आपने कही हैं उसके ऊपर विचार करेंगे थैंक यू सो मच थैंक यू रवी जी थैंक यू सो मच मुझे ये मौका देने के लिए कि जो मैं अपने मैसेज को इतने मास तक पहुँचा सकूँ क्यूँकी वो इसके अलावा तो मुमकिन है ही नहीं सही बात वैसे आसपास के लोगों को बदल सकती हूँ लेकिन वहां बैठे हुए लोगों को बदलने के लिए तो पूछे आपके साथ की तो जरूरत है ना रमेश जी सही शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू आप सुनाए ब्रमा कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो नस्कराते रहो